विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री बलराम बसु को लिखित रामकृष्णो जयति गाजीपुर पंद्रह मार्च अठारह सौ नब्बे पूज्य आपका कृपा पत्र कल मिला सुरेश बाबू की बीमारी अत्यंत कठिन है यह जानकर बहुत दुख हुआ यत भावी तद भवतु आप भी बीमार हो गए हैं यह जानकर बहुत दुख हुआ जब तक अहम बुद्धि है प्रयत्न में कोई भी त्रुटि होना आलस्य दोष एवं अपराध कहा जाएगा जिसमें वह अहम बुद्धि नहीं है उसके लिए सर्वोत्तम उपाय प्रतिक्षा ही है जीवात्मा की वास भूमि इस शरीर से ही कर्म की साधना होती है जो इसे नरक कुंड बना देते हैं वे अपराधी हैं और जो इस शरीर की रक्षा में प्रयत्नशील नहीं होते वे भी दोषी हैं जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो उनके अनुसार निसंकोच कार्य कीजिए नाभिनंदित मरणम नाभिनंदित जीवितम काल में व प्रतीक्षेत निर्देशम मृतको यथा जो कुछ साध्य हो वह कीजिए जीवन मरण की कामनाओं से रहित होकर सेवक की भारती आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहना ही श्रेष्ठ धर्म है काशी में इन्फ्लुएंजा का भयानक प्रकोप है और प्रमदा बाबू प्रयाग चले गए हैं बाबूराम सहसा यहाँ आ गया है उसे ज्वर है इस अवस्था में उसका बाहर आना ठीक नहीं था काली को दस रुपए भेज दिए गए हैं गाजीपुर होते हुए कलकत्ता जाएगा मैं यहाँ से कल प्रस्थान कर रहा हूँ और पत्र मत लिखिएगा क्योंकि मैं प्रस्थान कर रहा हूँ आशीर्वाद दीजिए कि बाबूराम चंगा हो जाए माता जी को मेरे असंख्य प्रणाम आप लोग आशीर्वाद दें जिससे मैं समदर्शी बनूँ जन्म के कारण प्राणी को जो सहज बंधन उत्तराधिकार के रूप में मिलता है उससे मुझे मुक्ति मिले और मैं इस निजकृत बंधन में फिर न फँसूँ यदि कोई मंगल करता है एवं उसके लिए साध्य तथा सुविधाजनक है तो वह आप लोगों का परम मंगल करे यही मेरी अहरनिश प्रार्थना है किम अधिकम इति आपका नरेंद्र श्री अतुल चंद्र घोष को लिखित गाजीपुर पंद्रह मार्च अठारह अतुल बाबू आपकी मानसिक पीड़ा के समाचार से अत्यंत दुख हुआ जिससे आनंद मिल सके ऐसी व्यवस्था करें यावत्त जननम तावन मरणम तावत जननी जशरे थैनम हित संसारे स्फुट तरदोष कथम ही तव तो संतोष जहां जन्म है वहां मृत्यु है और मां के गर्भ में प्रवेश भी है संसार में यह दोष सुस्पष्ट है अरे मनुष्य ऐसे संसार में संतोष कहाँ आपका नरेंद्र पुनश्चर मैं कल यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ देखना है कि भाग्य कहाँ ले जाता है